विनय पत्रिका भरत स्तुति जयति भूमि जारमण पद कंज मकरंदरस रसिक मधुकर भरत भूरिभागी भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमि पाल मणिरामचंद्रानुराग जयतिश धन दादि दुर्लभ महाराज समाज सुखपद विरागी खड्गारा प्रतीप प्रथमरेखा प्रकट बुद्धिमती युवतीपति प्रेम पागी जतिपाधिभक्तिभावित हृदय बंधुित चित्रकूटादचारी पादुकाल सचिव बहुम पालक परम परम धरम धुरधीर वर वीर भारी जत संजीवनी समय संकट हनुमान धनुबान महिमा बखानी बाुबल विपुल परमिति पराक्रम अतुल गूढ़ गति जान जान जानी जय तिरण गंधर्व गण गर्व हर फिर किए राम गुण गाथ गाता मांडवी चित्त चातक नवाम्बु वरन शरण तुलसीदास अभय दाता बड़े भाग्यवान श्री भरत जी की जय हो जो जानकी पति श्री राम जी के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के लिए रसिक भ्रमर हैं जो संसार के भूषण स्वरूप सूर्यवंश के विभूषण और नृप श्री रामचंद्र जी के पूर्ण प्रेमी हैं भरत जी की जय हो जिन्होंने इंद्र कुबेर आदि लोक पालों को भी जो अत्यंत दुर्लभ है ऐसे महान सुखप्रद महाराज्य और साम्राज्य से मुख्य मोड़ लिया जिनका सेवा व्रत तलवार की धार के समान अति कठिन है ऐसे सतपुरुषों में भी जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और जिनकी शुद्ध बुद्धि तरुणी स्त्री श्री राम रूपी स्वामी के प्रेम में लवलीन है भरत जी की जय हो जो निष्कपट भक्तिभाव के अधीन होकर प्रिय भाई श्री रामचंद्र जी के लिए चित्रकूट पर्वत पर पैदल गए जो श्री राम जी की पादुका रूपी राजा के मंत्री बनकर पृथ्वी का पालन करते रहे और जो राम सेवा रूपी परम धर्म की धुरी को धारण करने वाले तथा बड़े भारी वीर हैं श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर संजेनी बूटी लाने के समय जब भरत जी के बाण से व्यथित होकर हनुमान जी गिर पड़े तब उन्होंने जिन भरत जी के धनुष बाण की बड़ी बड़ाई की थी जिनकी भुजाओं का बड़ा भारी बल है जिनका अनुपम पराक्रम है जिनकी गढ़ गूढ़ गति को श्री जानकी नाथ राम जी ही जानते हैं ऐसे भरत जी की जय हो जिन्होंने रणांगण में गंधर्वों का गर्व खर्व कर दिया और फिर से उन्हें श्री राम की गुण गाथाओं का गाने वाला बनाया ऐसे भरत जी की जय हो मांडवी के चित्तरूपी चातक के लिए जो नवीन मेघवर्ण है ऐसे अभय देने वाले भरत जी की यह तुलसीदास शरण है शत्रुघ्न स्तुति जयति जय शत्रु करी शत्रुघ्न शत्रु तम तुहिन हर किरण केतु देव देविदेविधेनुवक सुजन सिद्ध मुनिशक्याण हेतु जयति सर्वांगसुंदर सुमेत्रा सुवन भुवन भिख्यात भरतामी वर्म चर्मा से धनुबाण तोड़ीरधर शत्रु समन प्रृणमी जयति लवणाबुनिधि कुकुंभ संभव महादनुज दुर्जन दवन दुरीतारी लक्ष्मणुज भरतराम सीताचरणुभूषितलकारी जयति सुत्कीर्तिवल्लभ सुदुर्लभ सुलभ नमत नर्मद भुक्ति मुक्तिदाता दास तुसी चरण शरण सीदत विभो संताप शत्री हाथियों के नाश करने को सिंह रूप श्री जी की जय जय हो हो शत्रु शत्री अंधकार और कुहरे के हरने के लिए साक्षात सूर्य हैं और देवता ब्राह्मण पृथ्वी और गौ के सेवक सज्जन सिद्ध और मुनियों का सब प्रकार कल्याण करने वाले हैं जिनके सारे अंग सुंदर हैं जो सुमित्रा जी के पुत्र और विश्वविख्यात भरत जी की आज्ञा में चलने वाले हैं जो कवच ढाल तलवार धनुष बाण और तर्कस धारण किए हैं और शत्रुओं द्वारा दिए हुए संकटों का नाश करने वाले हैं उन शत्रुघ्न जी को मैं प्रणाम करता हूँ लवणासवरूपी समुद्र को पार करने के लिए अगस्त के समान बड़े बड़े दुष्ट दानों का संहार करने वाले और पापों का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी की जय हो ये लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं और भरत जी श्रीराम जी तथा सीता जी के चरण कमलों की रज का मस्तक पर सुंदर तिलक धारण करने वाले हैं श्रुतकीर्त जी के पति हैं दुष्टों को दुर्लभ और सेवकों को सुलभ हैं प्रणाम करते हुए सुख भोग और मुक्ति देने वाले हैं ऐसे शत्रु ने कि जी की जय हो हे प्रभो यह तुलसीदास तुम्हारे चरणों की शरण आकर भी दुख भोग रहा है हे दीन और आर्तों के संताप करने वाले उसकी अर्थात तुलसीदास की रक्षा करो